अब 11 ऋचा वाले 21वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में इंद्र पद वाच्य राजगुणों को कहते हैं भावार्थ जो राजा बिजली के सदृश बलष्ट सूर्य के सदृश उत्तम प्रकार प्रकाशित सेना पर निष्कंटक अर्थात दुष्ट जनादि रहित राज्य को पुष्ट करे वही इस संसार में संपूर्ण प्रतिष्ठा और संपूर्ण आनंद को प्राप्त हो के शरीर के त्याग के समय मोक्ष को प्राप्त होवे अब राज गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं भावारथ हे मनुष्यों जिसकी पूर्ण बल वाली सेना और बड़ा यश असंख्य धन पूर्ण विद्या उत्तम गुण कर्म स्वभाव और सहाय होवे वही चक्रवर्ती राजा होने के योग्य होता है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपटोपमा अलंकार है हे राजन जैसे सूर्य, अंतरिक्ष, प्रकाश भूम, जल और कार्य, जगत को व्याप्त होकर सबकी रख्षा करता है, वैसे ही प्रतापी और उत्तम सहाय युक्त होकर हम लोगों की उत्तम प्रकार रख्षा करके प्रकाशित हो ये। भावार्थ जो राजा बड़ी सेनाओं से संग्राम में विजय को प्राप्त हो तथा बहुत धनों और प्रतिष्ठा को प्राप्त होकर प्रशंसित होता है उसी की स्तुति करनी चाहिए भावार्थ जो राजा विद्या और उत्तम शिक्षा से युक्त नीति को प्रकट करता सत्कार करने योग्यओं का सत्कार करता दुष्टों को दंड देता और प्रयत्न करता हुआ राज्य के पालन से ऐश्वर्य की उन्नति करता है वही सर्वत्र सकृत होता है अब राजा के साथ प्रजाजनों के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो राजा आदि मनुष्य प्रशंसित पुरुषों की प्रशंसा करें और प्राप्त हुए पुरुषों की रक्षा करें तो वे श्रेष्ठ होवें अब राज विषयांतरगत राज धत््यों के कर्म को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो कर्मचारी लोग धर्म से राज्य का शासन करते हुए राजा के राज्य में सत्य न्याय से प्रजाओं का पालन करते हैं वे अतुल आनंद को प्राप्त होते हैं फिर राज विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे गवय के साधर्म को गौ धारण करती है वैसे ही धार्मिक पुरुषों के साधर्म को राजा लोक धारण करें और जैसे मेघ जल दान से सबको तृप्त करता है वैसे ही राजा अभय दान से सबको सुख दें भावार्थ हे राजन जिससे आप हम लोगों को आनंद देते हो इससे आनंदित निरंतर होते हो और जिससे आप स्वर्ण हस्त में धारण किए हुए दान सहित हस्त युक्त हुए योग्यओं का सत्कार करते हो इससे आपकी कल्याण करने वाली नीति है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो सूर्य के सदृश प्रकाशित न्याय युक्त अभय का देने वाला और सब प्रकार से सबका रक्षक नायक होवे वही चक्रवर्ती होने के योग्य होता है भावार्थ जो जिसके लिए विद्या को देवे उसकी सेवा उसको चाहिए कि यथा योग्य करे इस सुक्त में इंद्र राजा और प्रजा के गुण वर्णन करने से इसके अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 21वां सुक्त और छठा वर्ग समाप्त हुआ अब 11 ऋचा वाले 22वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में इंद्र पद वाच राजगुणों को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे सूर्य मेघ को धारण करता और नाश करता है वैसे ही जो राजा श्रेष्ठों को धारण करता और दुष्टों को दंड देता है वही हम लोगों के पालन करने योग्य है भावार्थ हे मनुष्यों जो बाहुबल से दुष्टों का तिरस्कार करता हुआ मनुष्यों के उत्तम गुणों से उत्तम और मित्र के सदृश प्रजाओं को पालता है वही लक्ष्मीवान प्रजावान न्यायधीश राजा होने के योग्य होता है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो योग्य दंड से सूर्य प्रकाश और भूगोलों को कंपाते हुए के सदृश प्रजाओं को अधर्माचरण से कंपाता है वही पूर्ण विद्वान राजा होता है अब पृथ्वी के धारण भ्रमण विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो प्रकृति रूप कारण से उत्पन्न हुआ बड़ा अग्नि संपूर्ण भूगोलो का आकर्षण करता है माता और पिता के सदृश सबका पालन करता और अंतरिक्ष में घुमाता है उसको जान के कार्य सिद्ध करो अब भूगोल के भ्रमण दृष्टांत से राजगुणों को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे सूर्य किरणों से आकर्षण करके संपूर्ण भूगोलो को धारण करता है वैसे ही बड़ी सतपुरुष आदि सामग्री को करके राजा द्वीप और द्वीपांतरों में स्थित राज्यों को शासन देवे अब विद विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जिस राजा की सफल वाणी और धर्मयुक्त कर्म वर्तमान है उससे गौवों से वचनों के सदृश प्रजा तृप्त होती है और उससे दुष्ट डरते हैं और यश विस्तृत होता है भावार्थ हे राजा आदि मनुष्यों जैसे आप लोग ब्रह्मचर्य से विद्याओं को पढ़कर राजनीति से राज्य का पालन करते हैं वैसे ही आप लोगों की स्त्रियां स्त्रियों का न्याय करें ऐसा करने पर दृढ़ राजकर्म का प्रबंध होता है ऐसा जानना चाहिए अब राजनीति के अध्ययन से अध्यापत विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे प्रजाजनों जो लोग अपने राजा को पीड़ा दें दे वे आप लोगों से नाश करने योग्य हैं और जैसे रात किरणों को नष्ट करती है वैसे ही धार्मिक राजा के बल को प्राप्त होकर शत्रु दूर होते हैं भावार्थ हे राजा आदि जनों आप लोग मिलकर प्रजा को पीड़ा देने वाले के बल को नाश करो और जो आप लोगों के उत्तम वस्तु उनको हम लोगों में धारण कीजिए और जो हम लोगों के उत्तम रत्न उनको आप लोग धरें अब उपदेशक विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो लोग हम लोगों के नीति के अनुकूल वचनों को सुनते और हम लोगों को विद्वान करते हैं उन लोगों की सेवा हम लोगों को चाहिए कि निरंतर करें भावार्थ हे विद्वन जिससे आप सबके लिए विद्या देते हो इससे आपके साथ मित्रता करके आपके लिए बहुत धन और अन्न देकर निरंतर सत्कार करें इस सुक्त में इंद्र पृथ्वी धारण भ्रामड़ विद्वान अध्यापक और उपदेशक के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 22वां सुक्त और 8वां वर्ग समाप्त हुआ अब 11 ऋचा वाले 23वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र से प्रश्नोत्तर विषय को कहते हैं भावार्थ हे विद्वन किससे पढ़कर विद्यार्थी कैसे विद्या का सेवन करें और कौन विद्वान होवे इस प्रश्न का ब्रह्मचर्य से वीर्य का निग्रह करके विद्या की कामना करता हुआ आचार्य के समीप जा और सेवा करके नियत आहार विहार युक्त हुआ रोग रहित होकर विद्या की प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रयत्न करता है यह उत्तर है फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे विद्वान व राजन कौन किसके साथ पढ़े कौन किसके साथ न्याय करे वा युद्ध करे कौन इनमें श्रेष्ठ इस प्रश्न का जो प्रशंसित कर्मों के अनुष्ठान और वृद्धि करने वाले होवे यह उत्तर है भावार्थ जो विद्यार्थी और राजा के जन यथार्थ वक्ता पुरुषों के वचनों वा शास्त्रों को उत्तम प्रकार सुन मान और निश्चय करके पुनः कर्मों का आरंभ करते हैं वे ही संपूर्ण जानने योग्य को जानते हैं भावार्थ हे अध्यापक वा राजन किस प्रकार से इस विद्या वा अभय को प्राप्त होवें और किस प्रकार से ये विद्वान होवें इस प्रश्न का जो सत्कार से श्रेष्ठ पुरुषों से शिक्षा को ग्रहण करके धर्म का सेवन करें यह उत्तर है अ प्रश्न उत्तर से मैत्रीकरण विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे विद्वानों मनुष्य को किसके साथ कब मित्रता और किस प्रकार मित्रता का निर्वाह करना चाहिए और मित्रों के साथ कैसे वर्तना चाहिए इस प्रश्न का यह उत्तर है कि जब उत्तम प्रकार परीक्षा करे तब उसके साथ मित्रता की और जो इस जगत में सबके साथ मित्रताचार करने की कामना करते हैं उनके साथ सदा ही मित्रता की रक्षा करनी चाहिए